महाभारत शांति पर्व द्वि नव्यधिक शतमोध्याय वन प्रस्थ और संन्यास धर्मों का वर्णन तथा हिमालय के उत्तर पार्श्व में स्थित उत्कृष्ट उत्कृष्टलोक की विलक्षणता एवं महत्ता का प्रतिपादन भृगु भरद्वाज संवाद का उपसंहार भृगुर्वाच वन प्रस्था खुलवी धर्मसरत पुण्यादि तीर्थादि दली प्रस्रवण आदि सुविवक् स्वरण्यसु मृगमह सवरा हादूलन गजाकि तपस्व तो नुसंचरग्राम वस्त्रभ्यवहारोपभ वनौषधी फलमूलपर्ण पता विचिताूमिपाषाण सिखता शर्करा वालुका भस्म सायिन केश शमश्रुन नखो नकणों कालोपस्पर्शनाक बलिहोमाष्ठायि समत्त्कुश कुसुम तमार्जन लिश्रा शेतभरस तो पवन विभिन्नचो विवध निपयोगचरियानुष्ठान विशुक्ल मस सोतृषीभूता धृतिपरा तत्व शरीर भृगु जी कहते हैं मुन तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का पालन करने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए पवित्र तीर्थों में नदियों के किनारे झरनों के आसपास तथा मृग भैंसे सुअर सिंह एवं जंगली हाथियों से भरे हुए एकांत वनों में तप करते हुए विचरते रहते हैं गृहस्थों के उपभोग में आने वाले ग्राम ग्रामजनों के सुंदर वस्त्र स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगल में अपने आप होने वाले अन्न फल मूल तथा पत्तों का परिमित विचित्र एवं नियत आहार करते हैं भूमि पर ही बैठते हैं जमीन पत्थर रेत ककरीली मिट्टी बालू अथवा राख पर ही सोते हैं काश कुछ मृगचर्म और वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों से अपना शरीर ढकते हैं सिर के बाल दाढ़ी मूंछ, नख और रोम सदा धारण किए रहते हैं नियत समय पर स्नान करके निश्चित काल का उल्लंघन न करते हुए वैश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा कुछा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात उन्हें कुछ विश्राम मिलता है सर्दी गर्मी वर्षा और हवा का वेग सहते सहते उनके शरीर के चमड़े पड़ जाते हैं नाना प्रकार के नियमों का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं और शरीर की जगह चाम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है फिर भी धैर्य रखकर साहसपूर्वक शरीर का भार ढोते रहते हैं चरआम ब्रह्मषि विभिता चरे सवे स दहे दग्निवदोषाण जयलोकांश्च दुर्जयान जो पुरुष नियम के साथ रहकर कर ब्रह्मर्षियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस वाणप्रस्थ धर्म की विधि का अनुष्ठान करता है वह अग्नि की भांति अपने दोषों को भस्म करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है परीव्रजका पुनराचारयथाप्याधनक्रपरबण संगे स्वात्मन स्नेह पाशा नवधूय पजती सलोष्टात्मकांचनार्ग प्रवृत्सु असक्त मित्रो तुल्य असक्तबुद्ध मित्रोदासीनाल्यदर्शनाथवराजांडज स्वेदजोजा भूतान कर्मीद्रोशिण निके पर्वतुन वृक्षमूल देंतायतुचरों वाथ मुपेजुर्नगर ग्राम व नगरे पंचरात्रि ग्रा चैकरात्रि प्रवेश चाणधारणा दिजातीसकर्माण उपति पात्रपतिता या चेचितभच कामक्रोधतर्पलो बमोहकार पंड्यदंभ परिवादाभ हिंसा इति अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है वह इस प्रकार है इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र धन स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का परित्याग करके भोगों और संगों के प्रति अपनी आसक्ति के बंधनों को तोड़कर सदा के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं ढेले पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हैं धर्म अर्थ और काम संबंधी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती शत्रु मित्र और उदासीन सबके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं स्थावर पिंडज अंदर फेदज और उद्भिद प्राणियों के प्रति मन वाणी और क्रियाओं द्वारा कभी द्रोह नहीं करते हैं कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते हैं उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें तथा तो रात्र में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा नदी का किनारा वृक्ष की जड़ देव मंदिर नगर अथवा गांव में चले जाए जाया करें नगर में पांच रात्रि और गांव में एक रात से अधिक न ठहरे प्राण धारण के लिए अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजातियों के ऐसे घरों पर जाकर खड़े हो जाए जहाँ संकीर्णता न हो बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करे काम क्रोध दर्प लोभ मोह कृपणता दंभ निंदा अभिमान तथा हिंसा से सर्वथा दूर रहे भव चात्र श्लोका अभियं सर्वूतेभ्यो दत् ये मुनि न तर्वूतेभ्यो भयत्प्य क्वचि इस विषय में श्लोक प्रसिद्ध है जो मनीष प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है उसको संपूर्ण प्राणियों में किसी से भी कहीं भय नहीं प्राप्त होता है कृवाग्निहोत्र स्वशरी संथम शारीरम अग्नि स्व मुखेज दिप्रस्त भय क्षोपत किता जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीरस्थ अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में प्राप्त भिक्षा रूप भविष्य का होम करता है वह अग्निचयन करने वाले अग्निहोत्रियों के लोक में जाता है मोक्षाश्रमं जरते यथोक्तम शुचि संसंक मुक्त बुद्धि अन ज्योतिर प्रशांत सब्रह्म लोकमे मनुष्य जो बुद्धि को संकल्प रहित करके पवित्र हो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मोक्ष आश्रम अर्थात सन्यास के नियमों का पालन करता है वह मनुष्य बिना ईंधन की आग के समान परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है भरद्वाज वाच अस्मलोका पर लोक श्रूय ते नोपलभ्यम हम जान भक्त अर्ति भरद्वाज ने पूछा ब्रह्म इस लोक से कोई श्रेष्ठ लोक सुना जाता है किंतु वह देखने में नहीं आता मैं उसे जानना चाहता हूँ आप उसे बताने की कृपा करें उत्तरे से भृगुर्वाच उन्व्य छेम्य काम्य सपरों भृगुज ने कहा मुने उत्तर दिशा में हिमालय के पार्श्व भाग में जो सर्वगुण संपन्न एवं पुण्यमय प्रदेश है वहां के भूभाग पर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है वह पवित्र कल्याणकारी और कमणीय लोक है तत्रापकर्मा शुच निर्मला लोभ मोह परता मानवा निरुप्रवा वहाँ कर्म से रहित पवित्र अत्यंत निर्मल लोभ और मोह से शून्य तथा सब प्रकार के उपद्रव से रहित मानव निवास करते हैं स सदिसो सदस्यो देस तत्रुक्ता शुभा गुणा काली मृत्यु प्रभुवती स्पृशी व्याध स्वर्ग के तुल्य है, है, है, सभी शुभ गुणों की स्थिति बताई गई समय पर ही मृत्यु होती है। रोग किसी का स्पर्श नहीं करते हैं न लोभ परेशमय परोजर्को नैवासी संदेहो ना पिजायते वहाँ किसी के मन में पराई स्त्रियों के प्रति लोभ नहीं होता सब लोग अपने ही स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं वहाँ के निवासी धन के लिए एक दूसरे का वध नहीं करते किसी को बंधन में नहीं डालते उन्हें कभी महान विस्मय नहीं होता अधर्म का तो वहाँ नाम भी नहीं है वहाँ किसी के मन में संदेह नहीं पैदा होता है कृतस्य तो फलम त्र प्रत्यक्ष उपलभ्य से बासनासनोपेता प्रसाद भुवनाश्रया सर्वकामता केूषिता मात्रम के महता के साचिदोपपद्यते वहां के कर्म का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है उस लोक में कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते अच्छे आसनों पर बैठते और उत्तमोत्तम वस्तुएं खाते पीते हैं समस्त कामनाओं से संपन्न और स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा कुछ लोगों को प्राण धारण मात्र के लिए भोजन प्राप्त होता है कुछ लोग बड़े परिश्रम से तपों में जीवन व्यतीत करते हुए प्राण धारण करते हैं इस प्रकार वह लोग इस श्लोक से सर्वथा उत्कृष्ट है आचार्य नीलकंठ ने उत्तरे हिमवत पार्श्वे इत्यादि से लेकर इस अध्याय के अंत तक के श्लोकों का आध्यात्मिक अर्थ किया है वे परलोक या उत्कृष्ट लोक का अर्थ परमात्मा मानते हैं और इसी दृष्टि से उन्होंने श्रुति और युक्ति का आश्रय लिए पूरे प्रकरण की संगति लगाई है सुखिता दुखिता के, चिन के चिन्ह चिन निर्धना धनो परे इस मनुष्य लोक में कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते हैं तो कुछ बड़े भारी ठग निकलते हैं इसीलिए कोई सुखी और कोई दुखी होते हैं कुछ धनवान और कुछ लोग निर्धन हो जाते हैं श्रम क्षुधा तीव्र तिब्राच जायते लोभारृ नमुयत पंडिता लोक में श्रम भय मोह और तीब्र भूख का कष्ट होता है मनुष्यों में धन का लोभ विशेष होता है जिससे अज्ञानी पुरुषों में पड़ जाते हैं यह वार्ता बहुविधा धर्म धर्म से कारिण य भाज्य पापमान स लिप्यते इस देश में धर्म और अधर्म करने वाले मनुष्यों के विषय में नाना प्रकार की बातें सुनी जाती है जो धर्म और अधर्म दोनों के परिणाम को जानता है वह विद्वान पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता है सौपदम नकृति स्ते परिवादोजूयता परोपघात हिंसा च पैशून्यम अन तथा एकता न सेव तेजस्तु तपस्त यश्वेताचर हिंद तपस्तस्य प्रवर्धते कपट सठता चोरी निंदा दूसरों के दोष देखना दूसरों को हानि पहुंचाना प्राणियों के हिंसा करना चुगली खाना और झूठ बोलना जो इन दुर्गुणों का सेवन करता है उसकी तपस्या क्षीण होती है और जो विद्वान इन दोषों को कभी अपने आचरण में नहीं लाता उनकी तपस्या निरंतर बढ़ती रहती है यह चिंता बहुविधा धर्मा धर्मच कर्मण कर्मभूमि रिहम लोके कृत्वा शुभा शुभम शुभ शुभम अवाप्नौती तथा शुभम अथान्यथा इस्लोक में पुण्य और पाप कर्म के संबंध में अनेक प्रकार के विचार होते रहते हैं यह कर्म भूमि है इस जगत में शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल पाता है और अशुभ कर्मों का अशुभ फल भोगता है यह प्रजापति सर्वं देवा सर श्री गणा तथा इष्ट इष्ट पूता ब्रह्मलोकम उपासिता पूर्व में यही प्रजापति देवता तथा ऋषियों ने यज्ञ और अभिष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया उत्तर पृथ्वी भाग पुण्य वुण्यकृत जना पृथ्वी का उत्तर भाग सबसे अधिक पवित्र और मंगलमय है इस लोक में जो पुण्यात्मा मनुष्य है ये ही मृत्यु के पश्चात उस भूभाग में जन्म लेते हैं असत्कर्माणी कुरतेष जांचा परे छीणा तथा चान्य पृथ्वी तले दूसरे लोग जो यहाँ पाप कर्म करते हैं वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयुक्षय होने पर नष्ट हो जाते हैं और पाताल में चले जाते हैं अन्योन्य भक्षणा सक्ता लोभ मोह लोभमोह समन्विता ये न तेजाम दिश जो लोभ और मोह से युक्त हो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं वे भी इसी लोक में आवागमन करते रहते हैं उत्तर दिशा के उत्कृष्ट लोक में नहीं जाने पाते हैं ये गुरन्न परुपासनते निता ब्रह्मचारीण पंथान सर्वलोकाना विजानते मनीषि जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों की उपासना करते हैं वे मनीषी पुरुष सभी लोकों के मार्ग को जानते हैं इतुक्तों मधर्म संक्षिप्त तो ब्रह्म निर्मित धर्मा धर्मो जो लोकस्ती बुद्धिमान इस प्रकार मैंने यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित इस धर्म का संक्षेप से वर्णन है है है जो लोक में करने और करने और और न योग्य धर्म और अधर्म को जानता है। वही बुद्धिमान ज प्रतापुण परम धर्मात्मा विस्मत प्रत्यपूज भी कहते राजन भृगुजी के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा प्रतापी भरद्वाज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी पूजा की ए सते प्रसो जगत राज निखले न महाप्राज्य किं भूय स्रोत मेक्षति परम बुद्धिमान नरेश इस प्रकार मैंने तुमसे जगत की उत्पत्ति के संबंध में ये सारी बातें बताई है अब और क्या सुनना चाहते हो ये श्री महाभारत शांति पर्वढ़ मोक्ष धर्म पर्व भृगु भरद्वाज संवाद दिन नवत्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ